चमत्कारी कंकड़ नन्ना भालू रोज नदी के किनारे टहलने जाता रास्ते में पड़े सुंदर सुंदर कंकड़ों को इकट्ठा करता उसके घर में जहां देखो वहीं कंकड़ पत्थर का ढेर नजर आता एक दिन उसे लाल रंग वाला एक पत्थर मिला नन्ना भालू उस खूबसूरत पत्थर को देखकर बहुत खुश हुआ और उसका मजा लेते हुए चल रहा था अचानक बारिश शुरू हो गई अगर बारिश रुक जाती तो कितना अच्छा लगता नन्ने भालू ने सोचा अचरत की बात तो यह हुई कि तुरंत बारिश रुक गई अरे यह तो कोई चमत्कारी पत्थर लगता है इसे हाथ में रखकर जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है मैं इसे माँ और पिताजी को दिखाऊंगा नन्हा भालू खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ा चलते चलते अचानक नन्हे भालू के पैर रुक गए बाप रे सामने एक शेर खड़ा था नन्हा भालू कांप उठा। तभी उसे पत्थर की याद आई उसने सोचा अगर मैं एक चट्टान बन जाता तो तुरंत ही नन्हा भालू एक चट्टान बन गया उसके हाथ में जो लाल पत्थर था नीचे गिर पड़ा अच्छा हुआ कि शेर के पंजों से नन्हा बच गया लेकिन नन्ना फिर से भालू कैसे बने पत्थर तो नीचे पड़ा हुआ था उधर नन्हने के माता पिता चिंता में पड़ गए अंधेरा हो चुका था नन्ना अभी तक घर क्यों नहीं लौटा लौटा उन्होंने पास पड़ोस में पूछताछ की मगर नन्ने को किसी ने भी नहीं देखा था इस तरह कई दिन बीत गए नन्ने के माता पिता उसकी तलाश में भटकने लगे एक दिन घूमते घूमते थक कर वे दोनों एक चट्टान पर जा बैठे वह चट्टान बना हुआ नन्ना भालू ही था अपने माता पिता को देखते ही नन्ना बड़ा खुश हुआ मगर उसके माँ बाप उसे कैसे पहचानते नन्ने की माँ ने पास में पड़ा हुआ लाल पत्थर उठाया आह हमारे नन्हे को कंकड़ पत्थर बहुत पसंद है सोचते हुए उसने पत्थर को चट्टान पर रख दिया चट्टान बने हुए नन्हे ने सोचा काश मैं फिर से भालू बन जाऊं तो कितना अच्छा हो पत्थर को तो मां ने चट्टान पर रख ही दिया था तुरंत चट्टान नन्हा भालू बन गया उसे देखकर माता पिता बहुत खुश हुए और गोद में उठा लिया खुशी के मारे उसे हवा में उछालने लगे